स्थिति सारे पदार्थ चार प्रकार स्थित तो है आत्मा प्रथम है दूसरा प्रिय तृतीय अप्रिय, चतुर्थ उपेक्षा जितने पदार्थ है चार में सब अंतर्भुत हो जाएंगे एक तो आत्मा है बाकी सौ पदार्थ में कुछ आपका प्रिय हो कुछ अप्रिय हो और कुछ ऐसे पदार्थ है ना तो प्रिय है ना तो अप्रिय है उसको कहते उपेक्षा रास्ते में चलते समय कहीं कुछ घास तिनका गिरा हुआ है न तो प्रिय है न अप्रिय है बिच्छु सर्प आदि जैसे अप्रिय है ऐसे अप्रिय भी नहीं अप्रिय भी नहीं तो उपेक्षा कहा जाएगा सुख उनमें किसमें आएगा सुखम तावत न व्याघ्र आदिवत अप्रियम सुख जैसे व्याघ्र सर्प बिच्छु आदि अप्रिय है क्योंकि दुख साधन है सुख इस प्रकार नहीं अप्रिय नहीं को है सबको प्रिय है तस् सर्वे प्रार्थे मानता सब चाहते है सुख इसलिए अप्रिय नहीं अप्रिय होता तो कोई नहीं चाहता सर्प विच्वादी कोई नहीं चाहते आते वह जो सर्प रखते हैं पालते हैं वो सुख साधन रूप से रखते उसे रुपया कमाते हैं तो प्रिय उनको होता है सुख साधन प्रिय होता है सर्प प्रिय नहीं है अतएव न लोस्टादी वो तो उपेक्षा मिट्टी ढेला पत्थर कहीं है, है तो उपेक्षा न प्रिय है ना तो है कभी घर बनाने के लाते तो प्रिय होता है और कई बंदर को भगाने के लिए तो प्रिय होता है मिट्टी उठाकर कर पत्थर उठा कर फेंकते है किन्तु हमेशा लोस्टत्व ना नहीं ऐसे ढेला पत्थर ते नहीं गिरा उपेक्षा है कि सुख ऐसे उपेक्षा नहीं है क्योंकि चाहते सुख उपेक्षा को कोई नहीं चाहता है प्रिय हो तो चाहेंगे उपेक्षा हो तो नहीं चाहते किंतु सुख तो सब चाहते इसलिए उपेक्षा भी नहीं है ना भी प्रिय मातरम केवल प्रिय कहेंगे सुख को प्रिय ऐसा नहीं क्योंकि तच्छे से पुत्र भारी आदो भी तदर्शनाथ सुखों का शेष सुख का साधन सुख साधन पुत्र भारी आदि उसमें भी प्रीति तदर्शनाथ प्रियव यदि तो सुख केवल प्रिय कहेंगे सुख का साधन प्रिय नहीं होना चाहिए सुख साधन प्रिय है इसे सुख को प्रिय मात्र इसे नहीं कर सकते है प्रिय तो सुख साधन प्रिय होता है सुख को केवल प्रिय नहीं कहेंगे अतः परि आत्म आत्मा ही सुख है और सुख साधन जो प्रिय होता है वो निरुपाधिक प्रिय नहीं होता है सुख साधन तो प्रिय होता है सुख प्रिय होता है स्वतः प्रिय होता है इसे सुख साधन नहीं आत्मा ही सुख है आत्म से न आत्म शेषत्व तीति विषय तम कि सी चेत जैसे सुख से होता पुत्र भारी आदि सुख साधन होते प्रिय हुआ अथवा तो अपना उपकार कौन से प्रिय पुत्र भारी आदि सुख भी इस प्रकार आत्मा का उपकार कौन से प्रिय हो प्रीति विषय क्यों नहीं होगा तो उसके बरू से तरी वक्तव्य आत्मा प्रीति क्यों निमता आत्मा प्रिय है आत्मा का शेष होने से सुख प्रिय यदि होगा तो आत्मा में प्रीति क्यों होती किसके कारण आत्मा में प्रीति की निमित्ता जिससे सुखम भी जायते आत्मा में पहले प्रियव तो हो उसका उपकार होने से सुख भी प्रिय होगा पहले आत्मा में प्रीति क्यों यदि कहेंगे सुख साधनत्व तो आत्मा भी सुख का साधन कहेंगे यदि आत्मा भी सुख का साधन हो गया तरी सुख साधन है ना आत्मा ना उपकार्य कसद वक्तव्य सुख साधन यदि आत्मा हो गया जैसे भोजन सुख साधन है उसको भोजन करने वाले को सुख मिलता है यदि आत्मा इस प्रकार सुख साधन हो गया सुख साधन रूप आत्मा से उपकार्य किसका उपकार होगा सुख साधन किसी को सुख देगा भोजन वस्त्र गृह आदि सुख साधन है गृह स्वामी को सुख देते हैं भोजन भी सुख साधन है भोजन करने वाले को सुख देता है आत्मा से सुख साधन हो जाएगा उसके द्वारा उपकार है किसका होगा कौन उपकार्य जिसका उपकार होता है उपकार्य कोई होता ना पड़ेगा क्योंकि जितने सुख साधन है उससे उपकार्य अन्य कोई होता है उपकार्य जैसे सख चंदन आदि सुख साधन है ना अन्य से उपकार तो दर्शनाथ श्रक माला चंदन आदि जितने सुख साधन है उसे उपकार होता है जो उपयोग करता है चैत्र मित्र आदि अन्य पुरुष अन्य ही उप होता है माला माला के लिए नहीं चंदन चंदन के लिए नहीं चंदन किसी व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति होता है उपकार्य चंदन माला आदि उपकारक के सुख साधन सुख मिलता है जो उसका उपयोग करता है आत्मा जो सुख साधन हो जाएगा उसके द्वारा कोई कोई होना चाहिए स्वयं स्वयं और उपकारक ये भी नहीं बनेगा उपकार्य होता है कर्म उपकारक होता है कर्ता ये आत्मा एक है वो कर्म में भी होगा कर्ता होगा ये नहीं होगा आत्मनिचा कर्म करते विरोधार्थ सच उपकार अन्यु न दिश्यते आत्मा स्वयं उपकार्य होगा उपकार होगा ये नहीं होगा स्वयं कर्म और करता दोनों नहीं हो सकता है तो आत्मा से उपकार होने के लिए किसका उपकार होगा अन्य कोई नहीं दिखता है इसलिए आ, आत्मा सुख साधन इसे नहीं कर सकते तस्मा न सुख साधन तया आत्मा प्रिय आत्मा जो प्रिय होता है सबको सुख साधन होने के कारण ऐसी बात नहीं है सुख साधन यदि आत्मा कहेंगे तो सुख फिर किसको होगा सुख किसके सुख का साधन है आत्मा किंतु सुख स्वरूप होता है इसलिए आत्मा प्रिय होता है सुख स्वरूप होने से सुख ही प्रिय होता है निरुपाधि प्रिय सुख अन्य जितने भोजनादि की इच्छा है सब सुख इच्छा के अधीन है किंतु सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है भोजनादि की इच्छा सुख इच्छा के अधीन है और सुख की इच्छा किसकी इच्छा के अधीन है इतरे इच्छा अधीन इच्छा सुख इच्छा के अधीन भोजन इच्छा भोजन इच्छा इतरे इच्छा के अधीन है भोजन की इच्छा इतरे इच्छा के अधीन इतरे इच्छा अधीन इच्छा का विषय भोजन होता है सुख की इच्छा किस इच्छा के अधीन है इसे सुख इच्छा इतर इच्छा के अधीन है इतर इच्छा का अन है इतर इच्छा अधीन कौन हुआ सुख इच्छा सुख नहीं सुख इच्छा इतर इच्छा का अन्य कौन हुआ सुख इच्छा उसका विषय क्या होगा सुख हो गया इतर इच्छा अनद्ययन इच्छा का विषय ये सुख के लक्षण है इतर इच्छा अन्य इच्छा विषय सुख से लक्षण किम इतर इच्छा अनद्यन इच्छा विषयत्म भोजन जो इच्छा का विषय थे इतर इच्छा अध्ययन इच्छा का विषय भोजन के विषय इतर सुख सुख <ख़ा> इच्छा के अधीन भोजन भोजन इच्छा इतर इच्छा अन्य इच्छा का विषय भोजन होता है बिना सुख की इच्छा तृप्ति की इच्छा कोई भोजन करता है इतरेचा इच्छा अधीन इच्छा विषय तो भोजन में वस्त्र में गृह में सब है सुख इच्छा से ही सब सामग्री इकट्ठी करते हैं और सुख की इच्छा किस इच्छा के दिन है इतर इच्छा इच्छा विषय सुख में नहीं आएगा इतरे अन इच्छा विषयत्म सुख में आएगा इच्छा विषयत्म दो में होता है सुख में होता है सुख साधन में होता है सुख की इच्छा करते सुख साधन की इच्छा करते हैं दोनों में से ये भेद हुआ सुख इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है सुख साधन की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन है सुख साधन की इच्छा सुख इच्छा के अधीन और सुख इच्छा किस इच्छा के अधीन इतर इच्छा का अधिन सुख इच्छा हुई इतर इच्छा अनधीन इच्छा हुई सुख ईचा सुख इच्छा क्या हुई इतर इच्छा अनधीन इतर इच्छा अनु सुख ऐसा उसका विषय क्या होगा सुख है इतर इच्छा अन्य इच्छा का विषय उसमें रहेगा विषय तो किसमें रहेगा सुख में रहेगा इतर अन अनधीन इच्छा विषयत्व किसमें रहेगा यह सुख का लक्षण है जिस प्रकार इतर ऐसा इच्छा विषय है सुख में ऐसा आत्मा भी है आत्मा प्रिय है सब आत्मा मान भूपम हे भूयासम इत प्रीति कोई अपना अभाव नहीं चाहता मैं हमेशा बना रहा अपना स्वरूप की छा हमेशा बना रहे सब की चाहे जो लोग कहते कि बुढ़े हो गया मर जाए तो अच्छा है अंदर भावना है थोड़े दिन और रहे ऊपर ऊपर बोल देते है कि मूर्ति समय थोड़े दिन के बाद अगर पोते पोती की शादी हो जाए कम से कम बूढ़ा बूढ़ी हो कष्ट प्राप्त करते हैं मर जाए तो अच्छा है फिर सोच थोड़ा दिन पोती थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी हो जाए उसकी शादी हो जाए उसको देख ले जैसे देख लें उनसे सर्ग चल जाएगा मोह बढ़ता रहता है पोती की शादी हो जाए तो फिर कहें थोड़े दिन के बाद उसके भी कोई बच्चा होने वाले हैं उसको थोड़ा देख ले <laughs> समाप्त तो नहीं होता है तस्मा न आत्म से, से, तो? आत्म ते, आत्म से। इसे तो आत्मा ही सुख है ननु प्रत्ये मानुष्य कथम आत्मा तो भी चेत आत्मा तो नित्य है सुख तो उत्पन्न होता है सुख नष्ट हो जाता है थोड़ी देर सुख फिर नष्ट हो गया बहुत खाने की इच्छा मिल गया है के मोदक मोदक लड्डू मिलेगा सुखो तो लगा किंतु आवरक खाने की साव नहीं मिला वो तो सुख रहेगा आगे भी रहता है मुदक खाने से जो सुख होता है जो जिसका प्रिय भोजन है खाने पर जो सुख होता है वो तो सुख रहता है आगे भी रहता है रहता ना नहीं आगे भी रहता है क्या नहीं रहता हाँ उसका स्मरण करके कोई खुश होता है कि उसके साथ स्मरण होता है कि और एक काली की शादी नहीं मिला सुख नहीं रहता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है सुख साधन प्राप्त हुआ तो सुख हुआ सुख साधन नष्ट हो गया तो सुख भी नष्ट हो गया सुख हमेशा नहीं रहता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है जिसकी उत्पत्ति नाश प्रती होती है उत्पत्ति और नाश की प्रतीति होती है वो आत्मा कैसे होगा ये शंकने पर उत्तर देते न वस्तु तो जो सुख स्वरूप ब्रह्म ही सुख आनंद आत्मा विज्ञानम आनंद ब्रह्म मुख्य आनंदता आत्मस्वरूप ब्रह्म अपने स्वरूप ही उसकी अभिव्यक्ति होने के लिए अंतकरण की वृत्ति होती है वृत्ति के द्वारा उसे आनंद की अभिव्यक्ति होती है ये तस्व तद व्यंजक वृत्ति विषय तार्थ जो सुख उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ इसे कहते हैं नित्य सुख है उसकी उत्पत्ति नाश नहीं है नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती अंतकरण वृत्ति के द्वारा अंतकरण वृत्ति हो गई उसके अभिव्यंजिका सुख के जो व्यंजिका व्यक्त करने वाली वृत्ति है वो वृत्ति की उत्पत्ति होती वृत्ति का नाश होता है ज्ञान भी दो प्रकार है एक नित्य एक अनित्य गौण नित्य ज्ञाने स्वरूपम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आपका स्वरूप ज्ञान रूप है उसके अभिव्यक्ति होती वृत्ति के द्वारा घट को देखा पुष्प को देखा अंतकरण का परिणाम चकुर इंद्र सन्निकर्ष होता है घट के साथ अंतकर्ण का परिणाम सुखाकार घटाकार पुष्पाकार घटाकार फलाकार वृत्ति होती है उसी वृत्ति के द्वारा स्वरूपभूत ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति में ज्ञान रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है चेतन का प्रतिबिंब चिदावास दिखता है और चेतन के प्रतिबिंब दिखने से वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान तो बिंब रूप चेतन ही ज्ञान है सत चित चिद रूप ब्रह्म ही ज्ञान है वृत्ति तो अंत जड़ का परिणाम है जड़ के परिणाम होने पर भी उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है दर्पण में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाश का में दिखेगा दर्पण प्रकाश दिखता है अन्य समय यहाँ देखेंगे दर्पण में प्रकाश नहीं और सूर्य किरण में रखा उसको नहीं देख सकते प्रकाश प्रकाश दिखता है जड़ होने पर भी प्रतिबिंब दिखने से प्रकाश दिखता है अंतकरण वृत्ति इस प्रकार जड़त है किन्तु चिदाभाष जो चिदाभाष की उत्पत्ति होती है चैतन्य का प्रतिमि वो दिखता है और जड़ वृत्ति प्रकाश जैसे लगती है चिदाभाष चितवत आभाष्टी चिदाभास। चेतन जैसे भान होने वाले चिदाभाष जड़ वृत्ति में दिखता है चिदाभास के संबंध से वृत्ति भी चेतन जैसे लगती है उसको भी ज्ञान कह देते हैं। वो ज्ञान की उत्पत्ति और नाश वृत्ति की उत्पत्ति हुई तो वृत्ति प्रतिफलते चैतण्य की उत्पत्ति होती है प्रतिमा की उत्पत्ति होती है वृत्ति नष्ट हो गया दर्पण को तोड़ दो दर्पण में आपका प्रतिमा दिखेगा दर्पण सामने आएगा तो प्रतिमा दिखा दर्पण घटा दिया तो प्रतिमा नहीं है अंतकरण वृत्ति हुई तो चिदाभा दिखा अब वृत्ति समाप्त हो गई तो चिदाभा नहीं दिखा तो वृत्ति की उत्पत्ति नाश होता है वृत्ति की उत्पत्ति होती वृत्ति का नाश होता है सुखम उसी को कहते सुखाकार वृत्ति नहीं ये तो ज्ञान कह रहा था ज्ञान ज्ञान है घट ज्ञान उत्पन्न हुआ पट ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ स्वरूप ज्ञान उसकी उत्पत्ति नहीं नाश नहीं जागर prayer, सपन तीनों को प्रकाश करने वाले ज्ञान आपका स्वरूप तीनों अवस्था में एक रूप रहता है उत्पत्ति नाश नहीं किन्तु घट ज्ञान पट ज्ञान घटा आकार वृत्ति आकार वृत्ति उसकी उत्पत्ति होती उसका नाश होता है उसको अनित्य ज्ञान कहते हैं गौण ज्ञान कहते हैं मुख्य ज्ञान बिंब रूप चेतना आपका स्वरूप है जैसे ज्ञान दो प्रकार है जैसे सुख भी दो प्रकार आनंद सुख आनंद एक नित्य है आनंद आपका स्वरूप उसकी उत्पत्ति नहीं नाश नहीं व्यापक स्वरूप है किंतु विषय की प्राप्ति होने पर एक सुखाकार वृत्ति होती है जिस विषय की इच्छा रहती है अंतकर्ण में इच्छा वासना चांचल्य है अंतकोण में कंपन होता रहता है जितने जितने वासना है इतने अंतकोण अस्थिर है वासना निवृत्त हो जाए तो अंतकोण स्थिर हो जाता है जल में चंद्र का आकाश का प्रतिम्ब दिखता है किंतु जल में कंपन हो रहा है तो प्रतिम्ब साफ नहीं दिखता है स्थिर होने पर भी जल के ऊपर यदि महिला काई काले नील दिखता है तालाब में तो भी प्रतिमा दिखता नहीं महिला को हटा दे जल स्थिर रहे प्रतिमा साफ दिखता है इसी प्रकार आग के अंतकरण में राग देश काम क्रोध आदि महिला है उसको हटाना पड़ेगा और अंतकरण में जो वासना है चांचल्य वासना निवृत्त होने पर अंतकरण स्थिर हो जाता है तो आपके आनंद स्वरूपभूत आनंद का प्रतिबिंब होता है स्वरूप आपका आनंद है उसका प्रतिबिंब अंतगण साफ दिखता है बच्चा होता है भोजन करने के लिए भूख लगती है उसके पास माँ उसके खिलौना डाल देती है खिलौना मिलने से उसको पकड़ लेता है कुछ मिल गया करके भूल जाता है किसलिए रो रहा था उसको पकड़ लिया बड़ा खुश हो गया कुछ पता पदार्थ मिल गया थोड़े देर अंतकरण में कंपन बंद हो गया खुश हो जाता है इसी प्रकार आपको जो सुख मिलता है ऐसा ही पहले मानते हैं ईदम में सिया बहुत सुंदर है मुझे मिल जाए बड़ा अच्छा है ऐसे में सुखी हो जाऊं किसी वस्तु को देख करके इतने मुझे मिल जाए बड़ा आनंद आ बहुत खुश हो जाऊ और वस्तु मिल जाती है जो वासना थी अंतकर्ण में कंपन वो थोड़ी शांत हो जाती है मिल गया वस्तु तो मिल गई अंतकर्ण शांत हो गया जैसे बच्चे जो लोग को विषय प्राप्त होने पर खुश होते हैं ना वो बच्चे जैसे भूख लगते समय बच्चे के पास खिलौना डाल दिया कितने खिलौना आने पर भूख नष्ट हो जाएगी हजार रुपया दस हजार लाख रुपया के खिलौना डाल दे भूख नष्ट होती थोड़ी देर भूल जाता है पीर होना पड़ता है फिर खिलौना दूसरी डाल देती माता फिर रोना भूल जाता है कभी समय आता है फिर कोई खिलौना दे तो सबको फेंकता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए भूख लगने पर खिलौना क्या करेगी भूख खाद्य से निवृत्ति होगी लोग इस प्रकार जीव अज्ञानी उस विषय मिल गया खुश हो जाता है कि मैं कृतकृत हो गया ये प्राप्त करना चाहता था, था चांचल्य था जब मिल जाता है वस्तु मिल जाती है अंतकोण थोड़ा शांत हो गया स्वच्छ पर अपना आनंद का प्रतिबिंब अंतकोण में दिखता है और आरब करती इस वस्तु से मिली वस्तु मिलने से वस्तु से सुख नहीं मिला वस्तु मिलने से जो इच्छा थी तृष्णा थी वो थोड़ी देर शांत हो गई चहल हलचल अंतकर्ण में कंपन था वासना वो थोड़ी शांत हो जाती है शांत होने पर अपने बिंब रूप आनंद चेतन का प्रतिबिंब होता है आरप करते कि वस्तु से मिला सुख वस्तु से सुख नहीं आपका स्वरूप परमानंद स्वरूप है अंतकरण वासना होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती वासना नहीं काम क्रोध आदि नहीं हो तो सुख की अभिव्यक्ति होती है आनंद रूप स्वरूप है इसलिए जो सुख उत्पन्न होता है नष्ट होता है कहते हैं स्वरूप सुख की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं नित्य है सुख का जो अभिव्यंज का वृत्ति है अंतको वृत्ति सुखाकार वृत्ति होती जैसे घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति पट ज्ञान है पटाकार वृत्ति पुष्प ज्ञान है पुष्पाकार वृत्ति ऐसे सुख ज्ञान है सुख है सुखाकार वृत्ति ये वृत्ति से सुख की अभिव्यक्ति होती है वो वृत्ति सुख जैसे लगती है जैसे वृत्ति चीधाभाष के संबंध से चेतन जैसे ज्ञान जैसे लगती ऐसे वृत्ति जो सुख का अभिव्यंजी का है सुख का प्रतिम्ब होने से वो वृत्ति भी सुख जैसे लगती है वास्तव सुख नहीं है तो सुखा भास, सुख जैसे लगती है सुख नहीं, तो नहीं है वो वृत्ति की उत्पत्ति नाश होती है ऐसे सुखम उत्पन्नम सुखम नष्टम का अर्थ वृत्ति उत्पन्न हो गई वृत्ति का नाश हो गया जैसे ज्ञान उत्पन्न ज्ञानम नष्टम स्वरूप ज्ञान नित्य है उत्पत्ति नाश वाला नहीं है किंतु तो वृत्ति की उत्पत्ति होती वृत्ति का नाश होता है वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने से हम कह देते ज्ञान उत्पन्न हो गया घट गया नष्ट हो गया इसी प्रकार सुख का अभिव्यक्ति होती सुख की अभिव्यक्ति जिस वृत्ति के द्वारा होती है उस वृत्ति को हम सुख शब्द से कह देते हैं वृत्ति की उत्पत्ति होती है वृत्ति का नाश होता है तो कहते देते सुख उत्पन्न हुआ सुख नष्ट हुआ स्वरूप सुख की उत्पत्ति होती है नाश होता है वृत्ति सुखाकार वृत्ति की उत्पत्ति होती है नाश होता है दोनों होता है या दोनों नहीं होता है कोई कोई कहते दोनों नहीं होता है वृत्ति की उत्पत्ति होती है स्वरूप सुख का नाश होता है सुखाकार वृत्ति की उत्पत्ति होती है व्यंजक वृत्ति विषय उत्पत्ति और नाश की जो प्रतीत ज्ञान होता है सुख का अभिव्यंजक वृत्ति विषय कहे सर में तम ब्रह्मानंदे पंचोदश में ब्रह्मानंद प्रकरण है उसमें स्पष्ट कहा गया आत्मा शेष उपेक्षम चेष्यम चेत चतुर्स्वी आत्मा प्रेन प्रिय शेष देशोपेक्षे तदन व्यवस्थित लोको यागवल्य मत सुखसाधन तो रन पना प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिया विसर्ग चाहे आत्माकूल्यादनारी समस्ेदनात्र कूल्य सैनस्म कर्म कर्त शे आत्मा शेष उपेक्षम च इति चि चार प्रकारे एक हो गया आत्मा दूसरा आत्मा का शेष आत्मा का उपकार कर और कुछ उपेक्षा जिसकी उपेक्षा कर देते हैं उपकार कर नहीं अपकार के भी नहीं तो उपेक्षा है जो अपकार के वो वो द्वेश अप्रिय होता है चार प्रकारे है। आत्मा प्रयाण आत्मा है प्रियतर प्रियन है प्रियतर प्रिय शेष हो शेष जो आत्मा का उपकार का, वह प्रिय है और उपेक्षा तद अन्या हो तद में द्वेश और है जो से द्वेश अपकार का, उसमें क्या है और द्वेश उपकार नहीं और अपकार नहीं उसमें उपेक्षा है जो सुख साधन हो क्या होता है प्रिय है और आत्मा प्रियतर है प्रिय प्रियतर है सुख साधन क्या विषय आत्मा प्रियतर है क्योंकि सुख साधन प्रिय होता है आत्मनस्तु नु कामाय सर्वम प्रियम भवती अपना उपकार होगा तो प्रिय होगा धन संपत्ति प्रिय है अपना उपकार हो तो मकान प्रिय अपना हो तो दूसरा हो तो हमको क्या मिलेगा जो शेष है उपकार को प्रिय हुआ किन्दु आत्म स्वतः प्रिय है प्रियत है इति व्यवस्थित लोक लोक लोक हमेशा व्यवस्थित है याज्ञवर्ग मतम चतत या आज्ञा वर्ग ने मैत्री को उपदेश किया सब कुछ प्रिय होते है आत्मा का उपकार होने से आत्मा के लिए धन धन के लिए प्रिय नहीं पुत्र पत्नी आदि पुत्र के लिए पत्नी के लिए पति पति के लिए सर्वम सर्व सब के लिए प्रिय नहीं अपने लिए प्रिय अपना उपकार होने से प्रिय होता है अन्नपाना आदि प्रिय होते है अन्नपाना आदि अन्न पान गृह आदि जितने प्रिय वस्तु होते हैं सुख साधन तो उपाधेर उसमें सुख साधनता रहने से ही प्रिय होते हैं धन अन्नपान आदि जितने प्रिय है किसले प्रिय है धन प्रिय नहीं वो सुख साधन होने से भोजन प्रिय होता है सुख साधन होने से सुख साधन नहीं होगा तो भोजन प्रिय नहीं होगा जब वो बांति उल्टी करते हैं बमन गाड़ी में ऊपर जाते समय भवन इतने हैं तो अंदर जो है बाहर निकलना चाहता है कोई खिलाएगा तो कौन खाएगा नाम सुनते ही मना करती चुप्रो वो कुछ खाने के लिए पूछेंगे तो उसको हाँ, हाँ नहीं करने की नहीं होती दूर नाम ही नहीं लोग का नाम लेते तो अंदर बाहर निकलना चाहता है इसलिए अन्नपाना दि स्वतः प्रिय नहीं सुख साधनता होने से प्रिय है जब सुख साधनता नहीं तो प्रिय नहीं होता है तो स्वतः प्रिय नहीं हुआ सुख साधन था उपाधि से उपाधि का प्रिय हुआ आत्मा अनुकूल्याद अन्न आदि समस् आत्मा अनुकूल्याद जैसे अन्न आदि है अनुकूल है आत्मा न अनुकूल्याद वो भी उपकार है इसलिए आत्मा भी सुख साधन मानो अन्न जैसे सुख साधन आत्मा भी सुख साधन होगा तो अमुना अत्र क अनुकूल आत्मा के आत्मा यदि अनुकूल उपकार होगा सुख साधन होगा तो उपकार्य कौन होगा अनुकूलितव्य कह कौन अनुकूल उपकार्य कौन होगा आत्मा यदि उपकार होगा उस उपकार से उपकार्य कौन होगा स्वयं आत्मा उपकारक होगा उपकार्य होगा दोनों नहीं हो सकता उपकार होता है कर्ता उपकार्य होता है कर्म नेकस्मिन कर्म कर्त एक ही आत्मा में कर्मता और कर्त दो नहीं होती है इसलिए आत्मा स्वयं स्वयं प्रिय है प्रियतर है किसी उपाधि से नहीं सुख साधन नहीं है स्वयं सुख रूप आत्मा इसलिए प्रियतर है आत्म न सुख रूपत्व सर्वज्ञात मुनि भी संक्षेप शारीरिक एक ग्रंथ है शारीरिक ब्रह्म सूत्र है संक्षेप से इसे बनाया ग्रंथ का नाम संकेत सारी जगह सर्वज्ञात मुनि ने बनाया उन्होंने भी कहा आत्मा सुख रूप है ओ